नमस्कार मैं हूं रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं 90.4 प्वाइंट रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 प्वाइंट पर संस्कार के बढ़ते चरण बहुत ही सुंदर ये मंच है जहाँ पर हर एक कवि अपनी प्रस्तुति देता है और अपनी प्रस्तुति के साथ जीता है तो और आप सभी उसके साथ एक जिंदा दिली महसूस करते हैं हमारे श्रोता जो आप लोगों का प्यारा सा मैसेज हम तक पहुंचता है आप सुना है रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट फोर एफ एम अभ्यास जी स्वागत है आपका धन्यवाद <laughs> कैसे आप मस्त हूँ हमारे सभी श्रोता भी मस्त हैं आपको सुन सुन के बहुत खुशी होती है जब आपकी बातें सुनते हैं तो <laughs> जी आज कौन सा नया गीत लेकर आए हैं आप मेरे प्यारे श्रोताओं कल से तो मैं थोड़ा मूड में ज्यादा ही हूँ कल आज दिवस मना आ, चुके मना चुके हैं और आपके चेहरे पे और आपके मन में भी खुशी और उमंग की लहरें उठ रही होगी अभी मैं इधर आया और भाई जी रमेश भाई जी से जब दुआ सलाम हुई तो मैंने इनसे <laughs> रिक्वेस्ट किया कि हमारा एक नया गीत आया भाई तो श्रोताओं तक हमारे यहाँ प्रभु को प्रसाद चढ़ जाए तो फिर प्रजा में बांटा जाता है, <laughs> है? तो मधुबन रेडियो पे जब भी मैं आता हूं तो यहाँ की ऑडियंस मेरे लिए प्रभु होती है अगर हुई? यहां गीत का प्रसाद चढ़ जाए तो फिर पूरे देश और विश्व में इस गीत का प्रसाद बढ़ता <laughs> आइएगा मैं आप सबको पुनः प्रणाम करते हुए आपकी चेतना को आंदोलित करने के लिए एक बढ़िया गीत थोड़ा लंबा है आप मुझे क्षमा करें शायद <laughs> गीत लंबा इसलिए कि ये मंचों का गीत बने अच्छा, अच्छा, मैं अच्छा। चाहता हूं कि जनमानस का गीत आए इसमें एक नए चिंतन की अभिव्यक्ति <laughs> है आप सुदिश्रोता है मैं आपका ध्यान चाहूंगा गीत शुरू होता है जो विश्राम में रहती हम रात को कभी सम्मेलन बोलते हैं आप अभी सुन रहे हैं लेकिन कभी रात को भी सुनिएगा गीत रात का है <speaking in word of God> विश्राम में रहती रात उजागर होती है जो विश्राम में रहती दिन को हम चुप रहते हैं जो विश्राम में रहती रात उजागर होती है प्यार के धागे में बंध जाते अलग अलग ये मोती हैं स्टेज पे जो हम कवि बैठे रहते हैं। जो वाणी विश्राम में रहती रे जागर होती है प्यार के धागे में बंध जाते अलग, अलग अलग ये मोती हैं तो पैनी धार धरोगे तुम श्रोता तो पैनी दार तुम अब हम खराद पर चढ़ते हैं तुम भी हो पाषाण खंड तो हम भी मूर्त घड़ते इस अर्थ प्रधान युग में मुझे लगता है रमेश भाई लोगों का दिल पत्थर दिल हो गया <laughs> तो हम मूरत घड़ते उसमें से जो वणी विशेरा हम रहती प्रश्न तुम्हारे हम है उत्तर संवाद है कविता में संस्कारों का प्रश्न तुम्हारे हम है उत्तर तुम रोगी और हम है दवा गीतों की बोछार में होगी आदरत शीली और जवा प्रश्न तुम्हारे हम है उत्तर तुम रोगी और हम है दवा गीतों की बोछार में होगी रात नशीली और जवा तो बैठो कुछ पल छोड़ के चिंता गगन सैर करवा देंगे अब तक मेले हुए जगत में अमृत से नहला देंगे क्या बात है। जो से नहला देंगे। मेरे रहती और हमारी अनुभूति आपका हमारा रिलेशन ऑडियंस प्रजा से हमारा क्या संबंध है घायल <laughs> मन का मरहमह हम है दिन भर में न जाने कितनी चोटें लग जाती है और ये मन का शिशु चौबीसों घंटे रोता भी लगता ही नजर आता है इसके शोकर बड़े कमजोर हैं मन के सही बात हाँ। है घायल मन का मर हम हम हैं और प्यासों के है पानी सूखे में वे शहरों के हैं गांवों की है गुड़धानी हमारे कवियों में कुछ गांवों के कवि आते हैं कुछ शहरों के आते हैं चलते फिरते हम प्रयाग है चलते फिरते हम प्रयाग पाप तुम्हारे धो देंगे ऊसर मन को छोड़ शेष में बीज प्यार का बो देंगे क्या बात अगर बाद, किसी का मन सुरीला है और उपजव है तो निश्चित रूप से हमारे गीतों की पौध उसमें उगेगी जी छोड़ भी लखते चल देंगे हम कभी संभले एक रात्रि के बाद हम निकल जाते निकल हैं। जाते हैं छोड़ भी लखते चल देंगे हम नई डगर नई राहों में एक रात की सजती जाकी ले लो हमें निगाहों में अलबेले मनमोजी हम हैं अलबेले मनमोजी हम हैं अलग अलग अंदाजों में दिल की चौखट दस्तक देते अलग अलग दरवाजों पे <laughs> जाने कब खुल जाए ताला कब खुल जाए ताला श्रोता का बंद ताला क्या वा? जाने कब खुल जाए ताला और खजाना मिल जाए मन की बंदकली बरसों की इस झोंके से खुल जाए अभी आप घर बैठे थे मेरा सौभाग्य है कि इस फरी दोपहरी में मैं रात्रि का गीत पढ़ रहा हूँ आप यूँ समझिए कि मैं अमेरिका में बोल रहा हूँ आप चिंता क्यों करते हैं मैं हिंदुस्तान में ही बोल रहा हूँ इस समय अमेरिका में रात है तो मनुहार करूं तुम मनुहार करू मैं तुमसे मेरे श्रोताओ तो मनुआर करू मैं तुमसे अब तुम थोड़ा ध्यान दरा कवि सम्मेलन यज्ञ सरीखे खेने नहीं बदनाम करो मैं कवियों को कह रहा हूँ जो मंच पे बैठे हैं <laughs> किसी उम्र के किसी मोड़ पर नींद नहीं जब आती हो कोई साधन नहीं कारगर करवट तुम्हें रुलाती हो बहुत बार नींद नहीं आती चिंताओं के कारण उनके लिए मैसेज है मेरा बस उसी समय तुम किसी कवि की कोई पंक्ति याद करो भज लो उस कवि के भावों को नहीं कहीं फरियाद करो गाते गाते सच कहता हूँ नींद तुम्हें लग जाएगी कविता महारानी ही तुमको रवि किरण दिखलाएगी कविता महारानी तुमको रवि किरण दिखाएगी सुबह जागोगे बजागो सुबह जागोगे बहुत जागो बॉस के अब मेरी कविता के मैसेज किस किस को फायदा होता है काफी ऐसी टके युवक दिशा ले लेंगे भटके युवक दिशा ले लेंगी नारी लेगी शर्म हया बूढ़े कविता में ढूंढेंगे दान धर्म नितशील दया तो सबके कलमस धोया करती कविता क्या पोइट्री सबके कलमस धोया करती ऐसी पावन मैया है कल्प वृक्ष के तले बंधी है काम धेनु सी गैया है मेरे कविता के प्रतीक सुनो <laughs> बहुत सुंदर आवो कविता का अभिनंदन आओ कविता का अभिनंदन नंदन वन में करते हैं रीते घट में आज जानवी का पावन जल भरते हैं जो वणी विश्राम में रहती और हमारे कवि संभाल ना सब एक जैसे नहीं रहते <laughs> जैसे बफर डिनर में बहुत सारे आइटम होते, होते, होते हैं आपको जो हैं। चाहिए पसंद करो आपको डायबिटीज वाला बर्फी नहीं खाके पोले से ही काम चलाएगा तो खाएगा उसमें क्या है वेरायटी देखिए कुछ कविता के बस है पौधे कुछ कविता के बस है पौधे अरे कुछ इसमें है फल वाले कुछ तो अमृत के ही घट है कुछ गंगा के जल वाले तुम्हें करो पहचान की अब तुम किसका संग निभा और तीसरे दौर तलख तुम सुनते नहीं आघाओगे तीन तीन दौर में कभी सम्मेलन होते हैं जी जी यही एक ऐसी विधा जो रात भर आदमी को आप कितना ही बड़ा सेलिब्रिटी ले तीन घंटे के सौ से ज्यादा ऑडियंस नहीं बैठ बैठते कभी सम्मेलन नहीं, नहीं जो रात भर चलता <laughs> <laughs> कुछ करुणा से झरे हुए हैं कुछ करुणा से झरे हुए हैं तने हुए कुछ भालों से समझे अपने फ्लेवर <laughs> <था। laughs> सही बात। कुछ करुणा से झरे हुए तने हुए कुछ भालों से कोई दो कविता के दम पर जमे हुए हैं सालों से इतना नया गीत नहीं है अच्छा है। डिमांड एक विंग है कुछ करुणा से झरे हुए तने हुए कुछ भालों से कोई दो कविता के दम पर जमे हुए हैं सालों से कोई अपने नव पंखों को इसवी जहान में खोल रहा कोई अपना वजन अर्थ से इस जहान में बोल रहा wow. मैं तो इतने रुपए लूंगा कोई <laughs> अब ये सब तुम पर निर्भर है मेरी ऑडियंस अब ये सब तुम पर निर्भर है तुम ही न्याय के करता हो ढूंढो तुम फिर उस कवि को ढूंढो तुम फिर उस कवि को जो भी कविता पर मरता हो <laughs> जो विश्राम में रहती अरे मेरे प्यारे श्रोताओं मैं आपके दर्द को समझता हूँ बंद देखना बहुत कीमती नींद बेचकर नींद सबसे महंगी और हमारे कवि मित्र कहते हैं किसी सोते हुए आदमी को नींद जगाना क्योंकि सोया हुआ आदमी परमात्मा के पास होता है <laughs> <laughs> बहुत कीमती नींद बेचकर कविता सुनने आए हो ये रंगरेज रंगेंगे चुनर क्यों इतना शर्माए हो धीरे धीरे इस बिता को हम भी ऐसा तानेंगे इसके तले मिलेंगे हीरे तब हम को पहचानेंगे तो आज चुनौती देता हूँ मैं श्रोता की मजबूरी को फूहड़ हसी चुटकले सुनने की इस अजब सबूरी को तो करो भरोसा जमकर बैठो नूतन दृष्टि देता हूँ तेज करो तूफान चाह का अपनी नैया खेता हूँ गीत खत्म होने में दो बंद और देखेगा भीतर <laughs> बाहर का आंधियारा श्रोता क्या भीतर बाहर का आंधियारा काव्य दीप से हरते हैं पंक्तियां सुनना रमेश भाई जिसके लिए गीत लिखा वो पंक्तियां आ रही बही क्या बात है भीतर बाहर कांधियारा अरे काव्य दीप से हरते हैं बेमौसम ऋतु राज खिलाकर हर श्रृंगार से झरते हैं प्रकृति में तो बसंत निर्धारित समय पर आता है लेकिन बेमौसम बे लाने की ताकत रखते हैं तो एक एक क्षण आज कीमती नहीं रात ये सस्ती है गीत गजल की क्षमा जली है परवानों की बस्ती है तो एक अनोखा अनुभव लेकर सुबह पूछ कर जाएंगे घर घर गली मोहल्ले सारे इन गीतों को गाएंगे जो विश्राम में रहती और कविता कांतिम बंद सुनके मैं कविता को समाप्त करती एक मिनट होल्ड कीजिए हाँ किसी बहोल संगलिप्टी धुन किसी बोर संगलिप्टी धुन किसी बोल संग धुन कवियों को कह रहा हूँ अरे तुमको चंगा कर जाएगी यदि नींद में गाई पंक्ति तो दंगा कर जाएगी <laughs> मैं कवियों को कहता हूँ बड़े होश ऐसी बोलना <laughs> इसीलिए ये काव्य साधना अब खांडे की धार है पुरखों का था कभी दान जो आज बना व्यापार है <laughs> तो हम दोनों कसमे खाएं श्रोता और हम तो हम दोनों कसम ये खाएं इसका रूप संवारेंगे दिन कर और निराला वाला तेवर तुम पर वारेंगे जो वणी विश्राम में रहती रात उजागर होती है प्यार के धागे में बंध जाते अलग अलग ये मोती है पैनीदार दरोगे तुम अब हम खराद पर चढ़ते हैं तुम भी हो पाषाण खंड तो हम भी मोरत गढ़ते हैं क्या जो वाणी विश्राम में रहती धन्यवाद राजीव ये चंद उताली आपके लिए खास बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही सुंदर कविता आपने हम सभी को सुनाया और पहली जो लिखी कविता सीधे सीधे हम तक पहुँचाया आपने हेलो नमस्कार जी हेलो नमस्कार फिरोज भाई बोल रहा रहे फिरोज भाई स्वागत है स्वागत अल्लाह ओ नन्न से फरिश्ते तुझ से ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते ओ नन्न से फरिश्ते तुझ से ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते ओ नन्न परिष्ठ हैप्पी बर्थडे की हूँ तुझे देखने को तरसे क्यों हर घड़ी निगाह I'll see you in the morning. से फरिश्तेज तुझसे ये कैसा नाता कैसे ये दिल के रिश्ते ओ नन्हे से फरिश्ते बढ़े तू यू सपूल है तू किसी आर के चमन का नाजुक सपूल है तू किसी आर के चमन का खुशबू छाई कुछ से बाहर क्यों है को नन्न से फरिश्ते तुझ से ये कैसा नाता कैसे ये दिल फिर रिश्ते तो नन्न से फरिश्ते तू तू तू कुछ नहीं है मेरा फिर भी ये तड़प कैसी तू िश्तेज तुझसे ये कैसा नाता कैसे ये दिल के रिश्ते नन्हे से फरिश्ते फिर से वापस मैं आप सभी को जोड़ना चाहूंगा राजेंद्र गोपाल व्यास जी से कैसे हैं आप बहुत मस्त हूं और मेरा मन है कि इस क्रम में एक गीत और क्या एक कविता स्वागत है स्वागत है भाई जी गीत अलग चीज होती है कविता अलग चीज होती है कभी कभी गीता कुछ लोगों को जीत जाती है कुछ को कभी ये होता है कि मैं नहीं गा सकता तो वो कविताएं सुनते हैं मैं इस क्रम में एक परिवर्तन नाम से कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ क्या बात है जो प्रोज है जो गाई तो नहीं जाती लेकिन उसमें आप एक परिवर्तन शीर्षक से मैं क्या कहना चाहता हूँ समाज में विसंगतियां विकृतियां क्या, क्या है हमारा मनोविज्ञान क्या है और हमें उसका रूपांतरण कैसे करना चाहिए एक बहुत शानदार प्रस्तुति मेरी है हिंदी काव्य मंचों पर भी मेरे इस, इस आ, कहना चाहिए इस रचना ने बड़ा अच्छा मुझे आ, प्यार दिया है मैं मेरे श्रोताओं को चाहूंगा कि आज वो मेरा ये काव्य पाठ सुने मुझे अच्छा लगेगा देखिए इसमें मैं कहां से शुरू होता हूं पहली पंक्ति देखिए बताशों को टॉफी समझते थे वहां से उठे मे, मेरा जीवन प्रत्येक का जीवन आज हम जो प्रॉपर्टी में जी रहे हैं भाई जी हमारा फ्लैशबैक हम जानते हैं कि हम कहां से आए जहाँ लोग भाई जी जब पढ़ते थे ना तो रोटी पूरी नहीं मिलती थी और नई कॉपियां नहीं मिलती थी पुरानी लास्ट ईयर की जो बची हुई कॉपियों के पन्नों की कॉपी बना के हमने आगे के कक्षा पास की और मुझे आज कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चों का आश्चर्य होता कि वे कागज का कितना दुरुपयोग करते हैं एक एक कागज पर वो बहुत कम लिखते हैं एक रजिस्टर बहुत महंगा होता है जिस पर वे बहुत कम वर्क करते हैं हु तो एक पीड़ा सी होती है मेरा गीत निकलता बताशों को टॉफी समझते थे वहां से उठे हैं आज संपन्नता में भी लोग रूठे ओ हो हो हो क्या बात है हमने गरीबी देखी बताशों को टॉफी कहते थे वहां से उठे हैं आज सम्पन्नता में भी लोग रूठे हैं एक कपड़े की दड़ी से खेलते थे हम आज तो बच्चों के खिलौनों के कमरे अलग है पैसे वालों के घर में बच्चे का खिलौने का कमरा अरे बा एक कपड़े की दड़ी से खेलते थे हम और नदी से बहते थे पूरे मोहल्ले और गांव में दौड़ते थे हम एक कपड़े की दड़ी से खेलते थे हम और नदी से बहते थे छोटे मोटे झगड़े बड़े प्यार से सहते थे अब कुंडिया बन गए हैं पहले नदी थे हम अब कुंडिया बन गए हैं मुंडिया मोबाइल पे झुकी है अब कुंडिया बन गए हैं मुंडिया मोबाइल पे झुकी है अरे लगता है जिंदगी कहीं रुकी लगता है जिंदगी कहीं रुकी है दूसरा बंदे देखिएगा मजा आएगा आपको जी थके थके से रहते हैं थके थके से रहते हैं कहीं जाने का मन नहीं होता रात को देर तक नींद नहीं आती जल्दी उठने का तो प्रश्न ही नहीं होता <laughs> क्या दिनचर्या हो गई बहुत खो क्या यही जिंदगी है जिसे ढो रहे हैं पाने के चक्कर में लोग खो रहे हैं कहीं बेटी की शादी में रुकावट तो कहीं तलाक है काबिल बेटों को नौकरी पे लग गए लाख है कहीं व्यापार ठप तो कहीं लेन देन चुकते नहीं इतने पर भी अकड़ इतनी की कहीं झुकते नहीं <laughs> किरायेदार खाली नहीं करते जैसे मालिक बहुत पीड़ाए भाई जी, जी। किरायेदार खाली नहीं करते जैसे मालिक खूबसूरत जिंदगी पर पुत गई कालिक है मुकदमे इतने और लंबे की फैसला होता नहीं पीढ़िया चुक जाती है आदमी वहीं का वहीं और एक दिल की बात कह रहा हूं पर्व उत्सव मनाते हैं पर उल्लास नहीं है क्या बात है तैयार भी होते हैं गहने भी पहनते चेहरे पे भाई जी प्रसन्नता ही नहीं है अंदर पता नहीं क्या हो गया मनुष्य को <laughs> पर्व उल्लास मनाते हैं पर उल्लास नहीं है पर्व उत्सव मनाते हैं पर उल्लास नहीं है बादल इतने दिखते हैं जैसे आकाश नहीं आहा, बादल इतने दिखते है जैसे आकाश नहीं शादी विवाह का लंबा सफर कविता मोड़ लेती शादी विवाह का लंबा, लंबा सफर, सफर है।, है गजब का डेकोरेशन और भव्य बफर है पर गायब है भूख हो रही चूक प्रेम की कमी और दिखावा है अरे हम किसी से जुड़े हैं यार ये भी एक छलावा है हम किसी से जुड़े यार ये भी एक छलावा है लौटने की जल्दबाजी और रास्ते में नील गाये हैं एक ही गाड़ी में भर के कार में उस फंक्शन को अटेंड किया नहीं किया भाई जी भागने का फिर एक दौर चल गया लौटने की जल्दबाजी और रास्ते में नील गए हैं परिवार के परिवार निपट गए गम के साए हैं मूल्य बदल गए कीमती <laughs> लोग घट गए भाई जी इस इस, इस मैसेज को देखेगा मूल्य बदल गए मूल्य बदल गए कीमती लोग घट गए अपने जो सब थे घेरों में सिमट गए सालिया शादी में आगे और पीछे बहन सालिया शादी में आ गये और पीछे बहन है अरे पंडित से वजनदार तो कैमरामैन है हमारी संस्कृति के मूल्यों में गिरावट आई देखो कहा पंडित को ईश्वर का दर्जा दिया आज ये कैमरामैन उनको साइड में हटा दे दे देता भाई जी इधर आइएगा मूल्य बदल गए कीमती लोग घट गए अपने सब गैरों में सिमट गए सालियां शादी में आगे पीछे बहन है पंडित से वजादार तो कैमरामैन है फालतू खर्चे और झूठी शोहरत क्या हुआ फालतू खर्चे और झूठी शोहरत है मात्र निमंत्रण पत्र में ही मोहरत है जो टाइम टेबुल छपा है आज तक उसका कभी पूरा पालन नहीं होता मात्र निमंत्रण पत्र में ही मोहरत है अन्न का दुरूपयोग और कर्ज की मार है अन्न का दुरूपयोग और कर्ज की मार है काम बिगाड़ने में रिश्तेदार <laughs> सुमार है काम बिगाड़ने में रिश्तेदार शुमार है कलेजा अंतिम बात कलेजा निकाल कर रख दिया फिर भी ठोकर मारी है बच्चे के पिता को इतना करता है भाई जी कोई वर वाला संतुष्ट नहीं होता कलेजा निकाल कर रख दिया फिर भी ठोकर मारी है शालीनता हमारी हर बार हारी है तो कब बदला हट लोगे मुझे इंतजार है हाँ, हाँ, परिवर्तन तो तो कब बदलाहट लोगे मुझे इंतजार है सादगी लौटा लाओ यार जिंदगी तार तार है सादगी लौटा लाओ यार जिंदगी तार तार, तार ये फालतू तो के प्रदर्शन आडम्बर भाई जी अगर हमारे उत्सव और विवाहों में अन्य संस्कारों में कम हो जाए इतने में तो हमें घर का लालन पालन बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं तो मेरा मन था की कुछ विकृतियों और विसंगतियों पर कुछ लिखू परिवर्तन नाम से ये गीत आप तक पहुंचा मैं सोचता हूं ये काफी अच्छा रिस्पॉन्स देगा क्योंकि इस गीत ने मुझे भी बहुत प्रभावित किया और मेरी अपनी जिंदगी में भी मैंने उन फालतू खर्चों को खत्म किया है और सादगी लौटाने का उपक्रम किया है आपने मुझे बहुत प्यार से सुना सभी श्रोताओं को एक बार फिर मेरा प्रणाम क्या बात है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और बहुत ही अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़े और तीन बहुत ही सुंदर कविताएं आपने सुनाई हमें पहला हाड़ी रानी, फिर उसके बाद आपने नायिका के ऊपर एक बहुत ही सुंदर कविता और उसके बाद में अभी वर्तमान समय में जो परिवेश है परिवर्तन पर आपने एक बहुत ही सुंदर कविता सुनाई अर्शकर्ताओं हमारे सभी श्रोता मित्रों को भी बहुत अच्छा लगा होगा और आखिरी कविता शायद मुझे लगता है एक बार रिपीट कर ले आप सभी लोग उसके शब्दों को <laughs> जिस तरह से जो है अनेक व्यंजन है लेकिन पेट में भूख नहीं है क्या बात है बहुत सुंदर है और इतने सारे जाम ताम है लेकिन फिर भी रुकने को कोई तैयार नहीं है सबको भागने की जल्दी है और सब समझते हैं कि हमें काम पूरा करना है और जहां पर संस्कृति की बात आई पंडित को हटा दिया कैमरामैन ने <laughs> बहुत ही सुंदर जो है रचनाओं के अंदर जो शब्दों का जो सुंदर जो आपने एक पुल बनाया है वो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा लगता है हम सभी को इस पार से उस पार जाने में आसानी हो रही है <laughs> जिस तरह से आज के समय को देखते हुए जो चीजें आपने उसमें संजोया है जब आखिरी में आपने उस चीज को जताया कि सादगी में जीवन तार है तो बहुत ही अच्छा लगा हमें और सीधी तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि आपकी कविता के माध्यम से आज और कल की बातें अभी की और बदलाव की बातें इसमें दिखाई देता है और आशा करता हूं आपको हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छा लगा होगा आपको एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं बहुत सारी मंगल कामनाएं दुआओं के साथ चलिए श्रोताओं आज के इस संस्कार के बढ़ते चरण में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले संस्कार के बढ़ते चरण कार्यक्रम में तब तक आप बने रे रीरू मधुबन के साथ दुआओं में याद रखिएगा सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्कुराते रहो